भाइयों और बहनों आज मेरे पासे, मेरे साथ में काम तो काफी पड़ा है कितना हो सकता का आप जानते हैं कि आज गुरु नानक साहब का दिन है उसको किसी ने भेज दिया था निमंत्रण दो मिनट उस वक्त तो कह दिया था कि मुझको आप माफ कीजिए लेकिन आज मेरे पास बाबा सिंह आ गए और उन्होंने कहा कि आपको तो आना ही चाहिए और उसी वक्त एक घंटे में जाना था दस बजे मुझको मिले तो मैं समझा कि अभी तो मुझको जाना ही चाहिए मैंने कहा उनको कि आज कोई कारण मिनटों तो नहीं दिया है लेकिन सिख भाई नाराज है मेरे से मैंने तो उनको कड़वा घोंट पिलाने की चेष्टा की वो तो है लेकिन ऐसे बनता है दुनिया में तो उन्होंने कहा कि नहीं कुछ भी है तुम्हारे आना तो चाहिए क्योंकि हजारों सिख और बहने होंगी थी और उसमें काफी दुखी सिख भी वहाँ पड़े होंगे तो वो तो तुम्हारे कहना है वो सब सुनना चाहते हैं और उसमें कोई शक नहीं है तो मैंने कहा कि अच्छा आप मुझको ग्यारह बजे ले जाइए तो तो आइए तो पीछे वापस गए है वहाँ सब उनको कहना था उन लोगों को कह लिए वो तो पीछे मेरे वो जब आए तो शेख अब्दुल्ला साहेब को साथ में लाए तो उनको भी ले जाना था तो मैंने कहा कि शेख अब्दुल्ला साहब कैसे आ सकते हैं और आज तो ऐसा बन गया है कि सिख और मुसलमान एक दूसरों को बर्दाश्त नहीं कर सकते ऐसा है तो कि कुछ भी हो शेख अब्दुल्ला उन्होंने तो बहुत बड़ा काम किया है और कश्मीर में हिंदू सिख सबको साथ में रखा है और साथ में मरना जीना ऐसा कर लिया है तो उनको आना चाहिए तो पीछे मैंने सोचा कि अच्छा, अच्छा अभी तो ले जाना चाहिए तो इसलिए उनको भी शेख साहेब पूर्व गया मुझको अच्छा लगा हजारों बहने थी भाई लोग थे मैंने तो थोड़ा कहा और लेकिन शेख साहब ने तो बहुत कहा मैं खुश हुआ कि सब सिख भाई बहनों ने बड़े बड़े ध्यान से जो तो कुछ भी कहना था वो सुना और किसी ने ऐसा नहीं कहा आंख से नहीं बताया आवाज तो कोई कौन करने वाला था वहां कर सके क्योंकि वहां तो हम लोगों को निमंत्रण देकर ले गए पीछे आखिर में वो तो बहादुर हैं तो अच्छी तरी तो वो तो मुझको आपको इतनी खबर तो देनी चाहिए थी पीछे मेरे पास एक खत आ गया है तो वो तो बंगाल से आया खत तो मुस्लिम चैंबर ऑफ कॉमर्स का खत आया उसको तो मैं जवाब नहीं ले सका हूं लेकिन मैंने सोच लिया घनश्याम को बताया कि भाई इसका कुछ आप जानते हैं उसकी बात तो ये है कि वो जो मुजीम चेंबर ऑफ कॉमर्स है वो वो कोई गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक़ रखना है और गवर्नमेंट के जो खत के ताबत होता है वो भी देना तो इस तरह से नहीं हो सकते हैं क्युं? कि ये गवर्नमेंट तो सब की है हिंदू है मुसलमान है पारसी है सबकी है और एक कोई की नहीं है अगर ऐसा है तो पीछे वो ऐसे मुस्लिम का एक पारसियों का दूसरा यहूदी का तीसरा अंग्रेजों का चौथा ऐसे कैसे बन सकता है तो वो तो उन्होंने तो इनकार किया तो वो मुझको लिखते हैं कि देखो कैसा गुलमाल करते हैं कि मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वो तो नहीं रह ले सके लेकिन मारवाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स रह सकता है वैसे यूरोपियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी रह सकता है तो पिछले क्या मुस्लिम ने ही गुनाह किया उसको तो अच्छा लगा उसको कुछ चोट भी लगी तो मैंने समझ लिया कि वो अगर मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ ये ताल्लुक ना रहें तो पिछले मारवाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ नहीं रहना चाहिए यूरोपियन चैम्बर के साथ नहीं होना चाहिए वो रहें क्यों रहें यूरोपियन का तो बन गया था कि वो वोटो तो, वोटो तो, में थे हुई थी इसलिए वो तो उनके प्रिय बन गए इसलिए वो और ऐसा बन गया था कि चले जाते थे तो उनको कलकत्ता जाना ही चाहिए ऐसा मौका था और वहाँ यूरोपियन चैम्बर के पास कहना और पीछे बड़ा व्याख्यान वहां देते थे वो सिलसिला आज तो वो सिलसिला नहीं सकता है यूरोपियन है मुस्लिम है मारवाड़ी है वो अलग अलग चैम्बर बनाकर कैसे बेच सकते हैं? सब एक चैम्बर में होना चाहिए एक इंडियन चैम्बर बन सकता है लेकिन अलग अलग धर्मियों का जातियों का बने तो बचे हिंदुस्तान की आजादी किसके लिए हो सकती है तो मैं तो ये कहूँगा ऐसा बनना ही नहीं, नहीं चाहिए यूरोपियनों को तो खसूसन आज तो झोंक जाना चाहिए कहीं कि अभी हम अलग कोई चीज करना ही नहीं चाहते हैं। अलग हक हमें नहीं चाहिए हमें तो जो दूसरों के हक है वो हमारे हक है वो के एक बड़ी भारी निशानी बन जाती है तो मैं तो ये कहूँगा कि अभी यूरोपियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहे कि हाँ तुम्हारे भी जैसे पहले होता था वाइस वाइस साहेब करते थे इस तरह से आज कहो की हमारे हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो या तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है वो या तो कहो के माउंट बैटन साहब हैं उनको भी वो नहीं बुला सकते है मेरी निगाह में यूरोपियन के हिस्से से यूरोपियनों के पास जाना है तो वो क्योंकि वो भी तो यूरोपियन है इसलिए उनके पास जाएं लेकिन वो चेंबर की हैसियत से उनको नहीं बुला सकते ये मेरी एक अडना आदमी हूँ मैं तो लेकिन मेरी राय तो ये है उसमें कोई शक नहीं है वहां कोई यूरोपियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स बुला नहीं सकते है मारवाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स यहाँ से कोई भी हुमत के लोगों को बुला नहीं सकते है वो हिस्से तो मारवाड़ी बुलावे मुस्लिम बुलावे वो दूसरी बात है लेकिन चेंबर ऑफ कॉमर्स अलग है इसलिए और अलग उनकी हस्ती उनकी हस्ती तो सब हिंदुस्तान के साथ है और मुसलमान आज तो ऐसा तो नहीं है ना कि मुसलमान कोई अलग कौम की हैसियत से रहते हैं मुसलमान यहाँ रहे हिंदी होकर हो सिख रहे तो हिंदी होकर रहे हिंदू है वो भी हिंदी होकर रहे और यूरोपियन हो तो भी हिंदी होकर रह है सकते हैं हिंदुस्तान के वफादार होकर ही रह सकते दूसरा कोई स्थान मैं उनके लिए नहीं पाता हूँ इसलिए मुझको लगा कि ये बात भी एक ऐसी है अहम बात है तो आप लोगों को मैं खेलू तो पीछे वो तो मैं लिखूंग उनको पहुंचे उसके पहले मेरी आवाज तो पहुंच जाए कि इस तरह से होना नहीं चाहिए मैं तो मुस्लिम भाइयों को भी कहूँगा कि आप अगर ऐसा करेंगे कि हमारी तो पॉलिटिकल हस्ती भी अलग रहे और और वो दूसरी भी हाँ वो यूरोपियन रहे सब रहे यूरोपियन तो ख्रिस्ती के हसियत से रहे और ख्रिस्ती धर्म में जितनी खूबियां हैं वो, वो पालन करें तो तो सामाजिक सब हो सकता है धार्मिक उनका हो सके लेकिन राज्य व्यवहारी राज्य प्रकरणी तो तो एक ही होना चाहिए मेरी निगाह से और इसी तरह से जो व्यापार है वो भी तो सबका व्यापार है एक का व्यापार है और वो अपना ही करें मारवाड़ी कहें हम सब खा जाएं, और गुजराती कहे कि हम खा जाए पंजाबी कहें हम खा जाए तो हिंदुस्तान क्या खाएगा ऐसे यूरोपियन का ऐसे मुसलमान का वो सब हमारा काम निपटता नहीं बनता नहीं एक तो वो बात भी करना चाहता था पीछे हाँ वो तो मैं भूल तो नहीं चाहिए मेरे भूल गया के ना, कि वो तो वहां तो मैंने कह दिया वो सिख सभा में लेकिन मैं कहूंगा कि आज तो वो नया दिन है ऐसा ही समझना चाहिए तो मैं ये कहूंगा कि सिखों को तो धर्म हो जाता है कि आज से ही वो भाई भाई कहे नानक साहब ने दूसरा सिखा नहीं नानक साहेब तो हम जानते हैं कि वो मक्काशरीफ चले गए और वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी तो काफी दिखा है और मुझको एक भाई ने खत लिखा है कि कि गुरु गोविंद साहिब ने क्या किया कि उनके तो बहुत बहुत शिष्य थे सागिद थे वो मुसलमान थे और बड़े बड़े हो गए और उन्होंने उनको उनको रखने के लिए और उनकी हिफाजत करने के लिए दूसरों को मारा वो तो किसी का ऐसा नहीं करते थे अच्छा कर सीख के लिए दूसरों को मार जा उनके पास वो ठाई हम तलवार ली तो सही लेकिन तलवार में भी उन्होंने तो एक मर्यादा रख दी हद रखती, रखती कि उसी हद में और उसमें उन्होंने समझाई नहीं तो पीछे आज मुसलमानों ने कुछ भी किया है उससे हमारी क्या है हम तो शरीफ रहे हम तो हमारा धर्म का पालन करें तो मैं कहना चाहता था कि जो मैंने वहां सुनाया भी पाई है और पीछे हिंदू भी है सबको एक को जो है वो सब के लिए है तो हम सब समझ लें कि आज, बड़ा दर्द हुआ कि जब मैं गया तो वहां जाते हुए देखता था कोई मुसलमान देखने में तो आवे कोई किसी को देखने में नहीं आया वो चांदनी चौक में कोई मुसलमान ना हो वो तो हमारी शर्म ही शर्म की ही बात है और इतनी भीड़ थी वो मोटर कि तो बस कतार चलती सी चलती ही रही क्योंकि वो था सब वहां जाते थे लेकिन मुसलमान कोई भी नहीं एक मेरे साथ भी है वो। तो प, हमारा काम थोड़ा नहीं पड़ सकता है ये सोमनाथ के लिए सोमनाथ का तो जीर्णोद्वार होने वाला है वो तो अच्छी बात है तो जीर्णोद्वार वहां होगा तो उसके लिए पैसा तो वहां तो अब वो वो आरजी हुकूमत बन गई है ना सामरदास कांडी ने बनाई है तो उसने तो कह दिया कि मैं पचास हजार दूंगा जाम साहेब ने कह दिया कि मैं एक लाख दूंगा उसमें ज्यादा खर्च तो होगा तो सरदार साहेब आ जागे तो उनसे मैंने पूछा कि इसका क्या है तो उसने कहा कि क्या सरदार ऐसा है क्या आज ऐसी हुकूमत बनने दें कि जिसमें वो हिंदू धर्म के लिए तो कुछ भी करो हिंदू धर्म के लिए हमारे खजीने में से पैसे निकल सकते हैं तब तो पीछे वो एक सब की नहीं बनी तो उसके लिए तो अंग्रेजी शब्द तो है ना सेक्युलर सेक्युलर ये मानी तो वो धार्मिक नहीं बिल्कुल सब की बनी वही बनी वो धर्म धर्म की नहीं बने क्रिश्चियन धर्म के लिए इतना पैसा लो और और, और हिंदू धर्म के लिए इतना दो मुस्लिम के लिए इतना दो तो पीछे उसमें बांट गई वो नहीं है यहाँ तो हमारा तो एक ही चीज आपका आपके पास से उसके लिए जो कुछ भी करना चाहते हो करें आप ऐसे धर्मियों को इकट्ठा करके उसमें जो आदर्ज की नीति है वो सिखा दे दूसरा तो नहीं हो सकता है तो मैंने सुना कि कोई बात ही नहीं है क्योंकि एक भाई ने लिखा है पुर्चा में खासा है कि अगर वो वो जूनागढ़ की हकूमत इनके लिए पैसा दे सोमनाथ सु, के लिए या तो कहो कि यहाँ की हुकूमत वो वो हिंदुस्तान की सारी बजेवर्ती हुत से निकले तो कहता है कि वो तो अधर्म होगा धर्म नहीं होगा मैं मानता हूँ वो ठीक लिखता है तो मैंने सुन लिया तो मैं बहुत खुश हुआ तो मैंने पूछा कि मैं ये कह दू तो उसने कहा कि कह सकता है तो कि मैं जिंदा होते हुए ऐसा बनने वाला नहीं है कि हिंदू का कोई मंदिर है उसका जीर्णोद्वार करने के लिए वो जूनागढ़ की तिजोरी में से पैसा एक कोली भी निकल सकती है या तो कोई यहाँ से मध्यवर्ती सर्किट से वो मेरे मेरे हाथ से होने वाली चीज नहीं है और मेरे हाथ से नहीं होने वाली है तो बचे सामरदास विचारा क्या करने वाला था होगा नहीं वो जो कहा है उसकी ये है कि हिंदू है उनके पास से जितना पैसा मिल सकता है और उससे जितना जीर्णोद्वार कर सकते हैं उतना करें नई पैसा कोई नहीं ऐसा कंजूस बन जाते हिंदू तो पड़ा रहेगा तो मुझे तो बहुत खुश हो गया और अब मैंने तो आपको बताया कि डेढ़ लाख रुपया का तो अभी हो गया है जाम साहेब ने एक लाख रुपया लिया वो बात तो उसकी हुई अभी मेरे पास एक बात आ गई है कि हमारी लड़कियों को तो बहुत छीन गए सिख लड़कियां हैं मुस्लिम लड़किया हैं, उनको ले गए हैं अब भी कोशिश हो रही है कोशिश तो होनी चाहिए कि हर एक लड़की जो जिंदा पड़ी है मुझे उसको कहो रो मैंने कल सुना लिया आपको कि मेरे पास वो होता ही नहीं है अच्छा वो तो लाई है अभी क्या करें या तो उसको बिगाड़ दी है अरे बिगाड़ी है तो क्या हुआ वो जबरीन करके वो जबरीन करके कुछ भी हो सकता है इसलिए उसका कर्म गया उसका धर्म गया उसके नामों से हुए मैं तो वो मानता नहीं हूँ धर्म तो उसका इस तरह से कोई बदला भी नहीं सकता है लेकिन उस लड़कियों को लाने के लिए कुछ पैसे तो दे दे ऐसा आज बात चल रही है कि हाँ कुछ सौ लड़कियां हैं या तो डेढ़ सौ है कुछ भी हो उसके मुझको पर एक लड़कियां है लेकिन उसके लिए अगर एक एक हजार रुपया दे दो तो तो हम ला सकते हैं तो क्या ये व्यापार की बात है और इस तरह से मैं आपको कहता हूं कि मेरी एक लड़की अभी तीन लड़कियां पड़ी है ना उसमें से कोई उठा जाता है उसको और पीछे मेरे पास आगे आवे के मुझको एक रुपया दे दो एक रुपया दे लो तो उस लड़की को मैं देता हूँ तो मैं कहूँगा की तब तू तो मार डाल जो कुछ भी है मेरी लड़की को ईश्वर बचाना चाहते हैं तो लड़की मेरे पास आ वो कोई मेरे पास करना चाहता है।, तो है और पीछे दगाबाश है धर्म को तो उसने छोड़ दिया और पीछे मुझको दबाने के लिए आता है वो मेरी लड़की है तो मैं तो उसको एक को डूब लू तो मैं ये कहना चाहता हूँ की जितने माँ बाप है जो उनके वाली पड़े है और कोई ऐसे न करें कि हम तो पैसा देंगे लेकिन हमारी लड़की को लाओ